मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण पंद्रहवा सर्ग वैराग्य कल्प वृक्ष की छाया के समान सुखकर शीतल तीसरे द्वारपाल संतोष का वर्णन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे शत्रुतापन श्री राम जी संतोष परम श्रेय कहा जाता है और संतोष स्वर्ग सुख भी कहा जाता है क्योंकि संतोषयुक्त पुरुष असीम विश्रांति सुख को प्राप्त होता है अर्थात उसका विक्षेप दुख सर्वथा निवृत्त हो जाता है संतोष रूपी ऐश्वर्य से सुखी तथा चिरकाल से विश्रांतिपूर्ण चित्त वाले शांत पुरुषों को विशाल साम्राज्य भी पुराने तिनके का टुकड़ा सा प्रतीत होता है तुच्छ लगता है हे श्री रामचंद्र जी संतोषशालिनी बुद्धि दारिद्रता वियोग आदि से संकटपूर्ण सांसारिक जीवन में भी उद्वेग युक्त न होकर कभी भी सुख से विरहित नहीं होती जो शांत पुरुष संतोष रूपी अमृत के पान से तृप्त हुए हैं उनको यह अतुल विषय भोग संपत्ति प्रतिकूल विषसी लगती है प्रचूर आनंददायक से युक्त तथा आशा दीनता आदि दोषों का विनाशक संतोष जैसा सुख देता है वैसा सुख यह अमृत रस की लहरें नहीं देती हे राघव अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा का त्याग करने वाला वस्तु के प्राप्त होने पर भी उसके मिथ्या होने के कारण पूर्व पूर्वावस्था के तुल्य अवस्था को प्राप्त अथवा उसकी प्राप्त से होने वाले हर्ष आदि के अभाव के कारण समता को प्राप्त और जिसमें कभी खेद और हर्ष नहीं देखे गए ऐसा पुरुष इस लोक में संतुष्ट कहा जाता है जब तक मन, जब तक तक मन, मन स्वतः ही आत्मा में ही नहीं जाता तब तक मन रूपी बिल से लता की भांति विविध आपत्तियां उत्पन्न होती है अर्थात जैसे गर्त से लताए पैदा होती है वैसे ही मन से आपत्तियां उत्पन्न होती है जैसे जल में स्थित कमल सूर्य की किरणों से अत्यंत विकास को प्राप्त होता है वैसे ही संतोष से शीतल चित्त शुद्ध विज्ञान दृष्टि से अत्यंत विकास को प्राप्त होता है जैसे मलान जल यानी जल धुली और भाप से मलिन दर्पण में मुख प्रतिबिंबित नहीं होता वैसे ही आशा की परवशता से व्याकुल तथा संतोष शून्य चित्त में ज्ञान प्रतिबिंबित नहीं होता जिस मनुष्य रूपी कमल के विकास के लिए पूर्वोक्त संतोष रूपी सूर्य नित्य उदित है वह मनुष्य रूपी कमल अज्ञान रूपी धनाधकारुक्तरात्रि से संकोच को प्राप्त नहीं होता जिसका आधि और व्याधि से यानी दैहिक क्लेश और मानसिक क्लेश से विमुक्त मन संतुष्ट है वह प्राणी दरिद्र होता हुआ भी साम्राज्य सुख का भोग करता है जो पुरुष अप्राप्त विषय की अभिलाषा नहीं करता क्रमशः प्राप्त सुख और दुख का भोग करता है जगत को आनंद देने वाले सदाचार से युक्त वह पुरुष संतुष्ट कहा जाता है संतोष से अत्यंत तृप्तपूर्ण चित्त वाले और क्षीर सागर के समान शुद्ध महापुरुष की मुख पर लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है अपनी आत्मा में आत्मा से ही निरतिशयानंद रूप पूर्णता का अवलंबन कर पौरुष प्रयत्न से संपूर्ण विषयों की तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए क्रोध और संताप के हेतु के नरहने के कारण शांत और शीतल बुद्धि से चंद्रमा के समान संतोष रूप अमृत से पूर्ण मनुष्य का मन सदा स्वयं स्थिरता को प्राप्त होता है बड़ी बड़ी संपत्तियां मृत्यु की तरह संतोष से जिस मन परिपुष्ट है ऐसे पुरुष के पास स्वयं प्राप्त होती है यानी उसकी सेविकाएं बन जाती है जैसे वर्षा ऋतु में धूलिकन स्वयं शीघ्र शांत हो जाते हैं वैसे ही अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट स्वस्थ पुरुष में संपूर्ण मानसिक व्यथाएं शांत हो जाती है हे श्री रामजी पुरुष नित्य शीतल और कलंक से शून्य शुद्ध वृत्ति रूपी पूर्णता से चंद्रमा के समान शोभित होता है अर्थात जैसे अमावस्या के दिन क्षीण चंद्रमा कलंक से भिन्न नहीं दिखाई देता अतः कलंक में मग्नसा हो मग्न सासी केलाओं से पूर्ण होने से कलंक का भी भाषक होने के कारण कलंक से पृथक हुई शुद्ध वृत्ति से शोभित होता है वैसे ही पुरुष भी असंतोषावस्था में अज्ञान रूपी कलंक में मग्न की नाई आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से जलाया जा, जलायासा जाता है और संतोषामृत रूपी कलाओं से पूर्ण होने पर अज्ञान रूपी कलंक का साक्षी होने के कारण उससे अस्पृष्ट आत्मसुख से शीतल वृत्ति से शोभित होता है जैसे पुरुष समता से सुंदर पुरुष के मुख को देखकर संतोष को प्राप्त होता है वैसे धन के संचय से संतोष को प्राप्त नहीं होता जो पुरुष श्रेष्ठ इस, इस लोक में गुणशाली पुरुषों द्वारा प्रशंसित समता से अलंकृत है उसको आकाशचारी देवता और महामुनि भी बड़े भक्तिभाव से प्रणाम करते हैं पंद्रह सर्ग समाप्त वैराग्य प्रकरण सर्ग। साधु वर्ग रूप चतुर्थ द्वार पाल का वर्णन तथा चारों में से प्रत्येक के सेवन में भी पुरुषार्थ हेतुता का वर्णन हे महामते इस लोक में श्रेष्ठ साधु साधु समागम मनुष्यों के संसार सागर से उत्तरण में विशेष रूप से सब जगहों में यानी संपूर्ण अवस्थाओं में उपकार करता है साधु संगति रूपी वृक्ष के उत्पन्न हुए विवेक रूपी सफ़ेद फूल की जो महात्मा रक्षा करते हैं वे मोक्ष फल रूप संपत्ति के भाजन होते हैं साधु पुरुषों का समागम होने पर आत्मीय जन और धन से शून्य दुखपूर्ण स्थान धन और जन से परिपूर्ण हो जाता है मृत्यु भी उत्सव में परिणत हो जाती है और आपत्तियां संपत्तियों की तरह मालूम होती है इस संसार में आपत्ति रूपी कमलिनी के लिए हेमंत ऋतुरूप और मोह रूपी कोहरे के लिए वायुरूप केवल श्रेष्ठ साधु समागम ही सर्वोत्कृष्ट है हे रामचंद्र जी आप साधु समागम को बुद्धि को अत्यंत बढ़ाने वाला अध्यान रूपी वृक्ष का उच्छेद करने वाला और मानसिक व्यथाओं को दूर करने वाला जानिए जैसे उद्यान को सिंचने, के, सिंचने से फल फूलों के गुच्छे प्राप्त होते हैं वैसे ही साधु संगम से मनोहर और निर्मल विवेक रूपी परम दीप उत्पन्न होता है साधु संगति रूपी विभूतिया नित्य बढ़ने वाले अविनाशी और बाध से बाध रहित उत्तम सुख को देती है कितनी ही बड़ी आपत्ति को प्राप्त क्यों न हो और कितनी ही बड़ी पराधीनता प्राधीन को, को प्राप्त क्यों न हो फिर भी मनुष्यों को क्षण भर के लिए भी साधु संगति का त्याग नहीं करना चाहिए साधु संगति की दीपक है और साधु संगति सन्मार्ग की दीपक है और हृदयांधकार रुधया धाका, को दूर करने वाली ज्ञान रूपी सूर्य की प्रभा है जिसने शीतल और स्वच्छ साधु संगति रूपी गंगा में स्नान किया है उसको दानों से तीर्थों से तपस्याओं से और यज्ञों से क्या प्रयोजन है जिनके राग नष्ट हो गए हैं संदेह कट चुके हैं एवं चिद, चिद, चिद जड़ ग्रंथि नष्ट हो चुकी है, ऐसे साधु पुरुष यदि विद्यमान हैं, तो तप और तीर्थ करने से क्या प्रयोजन है जैसे दरिद्र पुरुष मणियों को बड़े प्रेम से देखते हैं वैसे ही जिनका चित्त विश्रांति सुख से परिपूर्ण है ऐसे धन्य साधु पुरुषों के बड़े प्रयत्न से दर्शन करने चाहिए जैसे अप्सराओं के समूह में विष्णु के समागम और अपनी सर्वोत्कृष्ट सुंदरता से युक्त लक्ष्मी शोभित होती है वैसे ही जिन बुद्धिमानों की मति सत्समागम रूप सौंदर्य से युक्त है वह भी सदा विराजमान रहती है जिस धन्य पुरुष ने साधु संगति का परित्याग नहीं किया ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे लोगों में ब्रह्म की प्रथम प्राप्ति से वह अपनी शिरोभूषणता प्रसिद्ध कर लेता है जिनकी अंतकरण और उसके धर्मों में तादात में तादात्म्य संसर्गा ध्यास रूप चिद जड़ ग्रंथि छिन्न भिन्न हो गई है उन ब्रह्मज्ञानी एवं सर्वसम्मत साधुओं की दान सम्मान सेवा आदि सब प्रयत्नों से सेवा करनी चाहिए क्योंकि वे लोग भवसागर में डूबे हुए लोगों के तारण के उपाय है जिन जिन लोगों ने नरक रूपी अग्नि को बुझाने के लिए जल बरसाने वाले मेघ रूप संत महात्माओं को तिरस्कार की दृष्टि से देखा वे लोग नरक रूपी अग्नि की सूखी लकड़ी बन गए अर्थात सूखी लकड़ियों की नाई नरकाग्नि ने उन्हें जला डाला सज्जन संगति रूपी औषधियों से दरिद्रता मृत्यु दुख आदि विषयक संपात समूल नष्ट हो जाते हैं संतोष सत्संगति विचार और शांति ये ही चार संसार सागर में मग्न हुए लोगों के तरने के उपाय है संतोष संपूर्ण लाभों में सर्वश्रेष्ठ लाभ है सत्संगति परम गति है विचार परम ज्ञान है और शम परम सुख है अर्थात संतोष के तुल्य कोई लाभ नहीं है सत्संग के तुल्य कोई गति नहीं है आत्मविचार के समान ज्ञान नहीं है और शांति के तुल्य और सुख नहीं है ये चार संसार के समूल विनाश के लिए निर्मल उपाय है इनका जिन्होंने खूब अभ्यास किया वे मोह रूपी जल से लबालब भरे हुए संसार सागर से तर गए हे मति में श्रेष्ठ उनमें से निर्मल उदय वा, उदय वाले एक का अभ्यास होने पर भी शेष चारों का अभ्यास हो जाता है एक एक भी इन सब की उत्पत्ति भूमि है जनक है अतः सबकी सिद्धि के लिए एक का प्रयत्नपूर्वक आश्रय लेना चाहिए जैसे तरंगों से शून्य सागर में बड़े बड़े व्यापारिक जहाज बिना किसी धक्का मुक्की के बड़ी सावधानी से चलते हैं वैसे ही शांति से स्वच्छ पुरुष में सत्संगति संतोष और विचार बड़ी सावधानी से प्रवृत्त होती है होते है जैसे कल्पवृक्ष के आश्रय में स्थित पुरुष को लौकिक संपत्तिया प्राप्त होती है वैसे ही विचार संतोष, शांति और साधु, साधु संगति से सुशोभित पुरुष को ज्ञान संपत्ति जैसे परिपूर्ण पूर्णिमा में सौंदर्य आदि गुण प्राप्त होते हैं वैसे ही विचार शांति सत्संगति और संतोष से युक्त मनुष्यों में प्रसाद आदि गुण प्राप्त होते हैं जो राजा सदा विचार के लिए मंत्रियों को निमंत्रित करता है या मंत्रित संधि विग्रह आदि पदार्थों को गुप्त रखता है उस राजा को जैसे विजयलक्ष्मी प्राप्त होती है वैसे ही सत्संग संतोष शांति और विचार से युक्त सद्बुद्धि पुरुष को ज्ञान संपत्ति प्राप्त होती है इसलिए हे रघुकुल पुरुष प्रयत्न से मन को नित्य अपने वश में कर इनमें से एक गुण का प्रयत्नपूर्वक उपार्जन करना चाहिए प्रयत्नपूर्वक अपने चित्तरूपी हाथी को अपने वश में कर जब तक हृदय में एक गुण की प्राप्ति नहीं, हो, नहीं की जाती तब तक उत्तम गति दुर्लभ है श्री राम जी जब तक आपका चित्त गुणों के उपार्जन के लिए आग्रहवान न हो तब तक प्रयत्न पूर्वक दांतों को दांतों से पीसना चाहिए अर्थात गुणार्जन के लिए अत्यंत उद्योग करना चाहिए हे महाबाहो आप चाहे देवता होइए या यक्ष होइए पुरुष होइए होइए अथवा वृक्ष हो पर जब तक आपका चित्त गुणों के उपार्जन के लिए आग्रहवान न होगा तब तक उत्तम गति का कोई उपाय नहीं है फलदायक एक ही गुण के दृढ़ होने पर दोषाधीन चित्त के संपूर्ण दोष शीघ्र ही क्षीण हो जाते हैं गुणों की अभिवृद्धि होने पर दोषों पर विजय पाने वाले गुणों की वृद्धि होती है और दोषों के बढ़ने पर गुण विनाशक दोष बढ़ते हैं। इस मनोमोह रूपी वन में सब प्राणियों में वेगवती वासनारूपी नदी सदा बहती है पुण्य और पाप उसके बड़े बड़े तट हैं। अपने प्रयत्न से दूसरे तट का निरोध कर उक्त वासनारूपी नदी जिस तट की ओर फेंकी जाती है उसी तट से बहती है अतएव है राम जी आपको जैसा अभीष्ट हो वैसा कीजिए हे शुभमते आप अपनी वासना रूपी नदी को मन रूपी वन में क्रमशः पुण्य तट की ओर प्रवृत्त कीजिए ऐसा करने से आप तनिक भी पाप प्रवाह से नहीं बहाये जाएंगे सोलह सर्ग समाप्त मुक्ष व्यवहार प्रकरण सर्ग प्रकरणों के क्रम से ग्रंथ संख्या का वर्णन पूर्वोक्त प्रकरण का विवेक यानी विवेक आदि गुणों की संपत्ति जिसे प्राप्त हो गया है, वह है। वह पुरुष महान जैसे राजा नीति शास्त्र सुनने का अधिकारी है वैसे ही वह भी ज्ञान की वाणी सुनने का अधिकारी है जैसे मेघ के संसर्ग से विमुक्त आकाश शरत काल के चंद्रमा के योग्य होता है वैसे ही मूर्खों के संग से मुक्त एवं निर्मल उदार पुरुष निर्दोष को पर परब्रह्म को प्रकाशित करने वाले विचार का योग्य भाजन है हे श्री रामचंद्र जी आप इन अखंडित गुणगणों से परिपूर्ण है अतएव आप आगे कहे जाने वाले मन के अज्ञान के विनाशक इस वाक्य को सुनिए जिसका फलों से फलों के भार से खूब लदा हुआ पुण्य रूपी कल्प वृक्ष है उसी पुण्यात्मा जीव का मुक्ति के लिए इसे सुनने के लिए उद्यम होता है उक्त गुणों से संपन्न पुरुष ही मुक्ति के लिए अति पवित्र अन्य को बोध देने वाले उदार वचनों का पात्र होता है अधम पुरुष नहीं मोक्ष के साधन का प्रतिपादन करने वाली और सारभूत अर्थ से परिपूर्ण अतएव मोक्ष दायिनी इस संहिता में बत्तीस हजार श्लोक हैं। जैसे गहरी नींद में सोए हुए पुरुष के सामने दिए के जलने पर यद्यपि सोए हुए पुरुष को प्रकाश की अभिलाषा नहीं रहती तथापि प्रकाश होता है वैसे ही इस संहिता के श्रवण से इच्छा न होने पर भी मोक्ष का साधन ज्ञान अवश्य प्राप्त होता है जैसे स्वयं दर्शन करके जैसे स्वयं दर्शन करके जानी गई और दूसरे के मुख से सुनी गई श्री गंगा जी विविध योनियों में भ्रमण के हेतु भूत पाप और ताप की शांति द्वारा शीघ्र सुखप्रद होती है वैसे ही स्वयं परिशीलन करके जानी गई अथवा दूसरे के मुख से सुनी गई यह संहिता अज्ञान के विनाश द्वारा शीघ्र सुखप्रद होती है जैसे रस्सी के अवलोकन में अव अवलोकन से रस्सी में हुई सर्प भ्रांति नष्ट हो जाती है वैसे ही इस संहिता के अवलोकन से संसार दुख नष्ट हो जाता है इस संहिता इस संहिता में युक्ति संगत अर्थ वाले वाक्यों से परिपूर्ण श्रेष्ठ श्रेष्ठ दृष्टांतों से भरी हुई आख्यायिकाओं से युक्त तथा पृथक पृथक रचे गए छ प्रकरण है उनमें पहला प्रकरण कहा गया है जिसे में, जिसे में, में भी जल जल सेक से वृक्ष बढ़ता है इसे फिर दोहराते हैं उनमें पहला प्रकरण वैराग्य नामक कहा गया है जैसे निर्जल स्थान में भी जल के सेक से वृक्ष बढ़ता है वैसे ही उक्त वैराग्य प्रकरण से वैराग्य बढ़ता है डेढ़ हजार श्लोकों से युक्त वैराग्य प्रकरण में निरूपण किया गया है जिसके विचार करने पर विषयों में दोष का ज्ञान होने से हृदय में ऐसी शुद्धता उत्पन्न होती है जैसे कि मणि को सान में चढ़ाने पर प्रकाश से उसमें स्वच्छता उत्पन्न होती है वैराग्य प्रकरण के अनंतर मुमुक्षु व्यवहार नामक प्रकरण की रचना की गई है इसमें एक हजार श्लोक हैं। यह प्रकरण युक्तियों से बड़ा सुंदर है इसमें मुमुक्षु पुरुषों के स्वभाव का वर्णन है इसके पश्चात दृष्टांत और आख्यायिकाओं से भरे हुए ज्ञान प्रद उत्पत्ति प्रकरण की रचना की गई है उस सात श्लोक वाले प्रकरण में जगत की अहम इदम स्वरूप वाली दुष्टा और दृश्य के भेद की विचित्रता रूप संपत्ति वास्तव में उत्पन्न न हुई भी भ्रम से उत्पन्न हुई सी प्रतीत होती है ऐसा वर्णन किया गया है उक्त प्रकरण के सुनने पर श्रोता युष्मत और अस्मत् से युक्त जिनका अर्थ भिन्न प्रतीत होता है उन त्वपद और अहम पद की एक एकार्थता। एकार्थता। के प्रतिपादक अनंत ब्रह्मांडों के विस्तार से युक्त तथा प्रत्येक ब्रह्मांड में लोकालोक पर्वत और आकाश से युक्त इस चराचर संपूर्ण जगत को अपने हृदय में मूर्त द्रव्यता से रहित भेद शून्य अतएव पर्वत आदि पदार्थों से रहित पृथ्वी आदि भूतों से रहित संकल्पमय नगर के तुल्य असत स्वप्नों में जो मनोमय मनो पदार्थ दिखाई देते हैं उनके तुल्य मनोराज्य के समान स्थित अर्थ शून्य होने के कारण गंधर्व नगर के सदृश दो चंद्रमाओं की भ्रांति के सदृश मृग तृष्णा में जल की भ्रांति के समान समझता है तथा नाव आदि के चलने से पर्वत वृक्ष आदि के चलन भ्रम से के सदृश सत्य सत्य पदा सत्य पुरुषार्थ से से शून्य, चित्त के मोह से भूत के के के के मोह होने होने पर भी। के के के होने पर भी भी, प्रकाशमान तथा कथा अर्थ प्रतिभास समान, यानी जगत की बीज माया के मिथ्या होने से और आत्मा के निर्विकार होने से बीज रहित होने पर भी प्रकाशमान कथा के अर्थ के प्रतिभास के समान यानी कथा सुनने में आसक्ति होने के संस्कार द्वारा प्रत्यक्ष के सदृश कथा के अर्थ की प्रती होना लोक में प्रसिद्ध है आकाश में कल्पित मुक्तावली के सदृश सुवर्ण में कंकनत्व आदि की नाई एवं जल में तरंगत्व की नाई और आकाश में नीलिमा के सदृश असत ही यह सदा उत्पन्न हुआ है भीत जिस पर चित्र बनाया जाता है भीत और विविध रंगों के बिना केवल प्रतिति मात्र से मनोहर एवं कर्ता से रहित चित्र जैसे स्वप्न में या आकाश में चिरकाल तक प्रतीत होता है तथा जैसे चित्र लिखित अग्नि अग्नि न होने पर भी अग्नि सी प्रतीत होती है वैसे ही मिथ्याभूत यह प्रपंच जगत शब्द के अनुरूप अर्थ को जाता है यानी विचार में नहीं ठहरता इसका अर्थ को धारण करता है यानी विचार में नहीं ठहरता इस अर्थ को धारण करता है तरंगों में भ्रांति से कल्पित नील कमलों की माला के तुल्य तरंगों में भ्रांति से कल्पित नील कमलों की माला के तुल्य पहले देखे गए स्मृति पथ में आरूढ़ हो रहे नृत्य के समान मन में उत्थित जैसे चित्त होकर सोए हुए पुरुष या कवि को चक्रवाक के चित्कार से पूर्ण आकाश को देखने पर यह तालाब है ऐसी उत्प्रेक्षा होती है वैसे ही यह जगत भी उत्प्रेक्षित है ग्रीष्म से शून्य सूखे हुए और सारहीन अत छाया शोभा आदि से रहित और फल आदि की समृद्धि से शून्य वन की नाई मरण के समय में व्यग्र हुए लोगों के मन की नाई पर्वतों की गुफाओं की तरह अंधकारपूर्ण गुफा में प्रत्येक के नृत्य के सदृश पुरुषों की चेष्टाओं के सदृश भीत में लिखे हुए चित्र एवं खंबे में खोदी हुई मूर्ति के समान तथा पंक आदि से बनाई गई प्रतिमा के सदृश पृथक सत्ता से शून्य है ऐसा समझता है परमार्थ दृष्टि से यह प्रशांत और अज्ञान रूपी कोहरे से शून्य ज्ञान रूपी शरत काल के आकाश के सिवा अन्य कुछ नहीं है अर्थात अज्ञान के विकार के दूर होने पर यह नित्य निर्विशेष सच्चिदानंद परब्रह्म में पर्यवसित हो जाता है तदुपरांत चौथा स्थिति प्रकरण कहा गया है तीन हजार श्लोक वाले उस प्रकरण में प्रपंच और उसके अधिष्ठान तत्व का वास्तविक प्रतिपादन और कथाए प्रचुर मात्रा में हैं। ब्रह्म ही और दृश्य भाव को स्वीकार कर इस प्रकार जगत रूप से और अहंग अहं रूप से स्थिति को प्राप्त हुआ है ऐसा स्थिति प्रकरण में बतलाया गया है दस दिशाओं के मंडल की विशालता से दैदीप्यमान यह जगत ब्रह्म चिरकाल से इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त हुआ यह बात उसमें भली भांति समझाई गई है तदनंतर पांच हजार श्लोकों से विरचित परम पवित्र तथा विविध युक्तियों से अतिरमणीय पांचवा उपशांति प्रकरण कहा गया है उक्त प्रकरण में यह जगत मैं तुम और वह यह उत्पन्न हुई भ्रांति इस प्रकार शांत होती है यह बात अनेक श्लोकों से दर्शाई गई है उपशांति प्रकरण के सुनने पर यह संसार जीवन मुक्ति क्रम से क्षीण होता हुआ अंशतः अवशिष्ट रहता है जैसे जीर्ण शीर्ण चित्र लिखित सेना कुछ कुछ दिखाई देती है वैसे ही जिसका ब्रह्मपूर्ण स्वरूप शांत हो गया है ऐसी यह संस्रुति शतांश शेष रह जाती है यह संसार अन्य के संकल्प से विरचित होने के कारण अन्य के चित्त में स्थित अतएव मिथ्याभूत जिसमें संकल्प करने वाले पुरुष के पास बैठे भैट बैठे हुए अन्य पुरुष के स्वप्न स्वप्न के युद्ध और वाद विवाद से कुछ भी धन आदि वस्तु प्राप्त नहीं होती ऐसी नगरश्री के समान है मिथ्या होने के कारण संसार और उक्त नगर दोनों तुल्य है अतएव अन्य की क्रिया और शब्द के अविषय भी है वह जैसे स्वप्न देखने वाले की दृष्टि से कुछ स्पष्ट दृश्य है किंतु संकल्प करने वाले की दृष्टि से तनिक भी दृश्य न होती हुई अपने आप शांत हो जाती है वैसे ही यह संसार बना है यह भाव है उससे भी अधिक शांति का प्रकर्ष होने पर अदृश्य अवस्था से अंत में यह संसार शांत हुए संकल्प से कल्पित मदोन्मत्त गजराज के समान निरंकुश मेघ की भीषण गर्जना के समान जिस नगर का स्वप्न द्वारा निर्माण या संकल्प द्वारा निर्माण भूल गया है उस नगर के समान भावी नगर की यानी बनाए जाने वाली उस नगर के समान बनाई जाने वाली नगर की वाटिका में बच्चा पैदा करने वाली की स्त्री के समान शून्य स्वरूप से युक्त उक्त की की से कही जा रही अपने पुत्र के के वीर रस कथा के अर्थ के अनुभव के तुल्य जिस घर में चित्र नहीं लिखा गया उस घर की चित्रों से भरी हुई भीत की नाई जिसकी अर्थ शून्य कल्पना विस्मृत हो जाती है होती जा रही है उस कल्पित नगरी के सदृश भावी फूलों के वन के आकार रूप बसंत से रस रंजित तथा संपूर्ण ऋतुओं से युक्त होने पर भी अनुत्पन्न वन के स्पंदन के सदृश अस्पष्ट आकार वाला तथा तरंगमालाओं के अपने में समा जाने से अति निश्चल जल से युक्त नदी के समान प्रतीत होता है तदुपरांत निर्वाण नाम का छठा प्रकरण कहा गया है शेष ग्रंथ उसका परिमाण है अर्थात 32,000 श्लोकों में से ऊपर गिने गए साढ़े सत्रह हजार श्लोकों से शेष साढ़े चौदह हजार ग्रंथ उसका परिमाण है यानी इसकी श्लोक संख्या साढ़े चौदह हजार है यह प्रकरण ज्ञान रूपी महान पदार्थ को देने वाला है उसके ज्ञात होने पर मूल अविद्या का सर्वनाश होने से संपूर्ण कल्पनाएं शांत हो जाती और कल्याण प्राप्त होता है। बहुत कल्पनाएं संपूर्ण शांत हो जाती है और मोक्ष रूप कल्याण प्राप्त होता है बहुत क्या कहे उक्त प्रकरण के भली भांति हृदयंगम होने पर जीव के संपूर्ण सांसारिक भ्रम विनष्ट हो जाते हैं और वह निर्विषय चैतन्य प्रकाश रूप अतव संपूर्ण आधि व्याधियों से रहित तथा विगत स्प्रूह हो जाता है उसकी संपूर्ण जगत यात्राएं शांत हो जाती है तथा कृतकृत्य कुर्त होने से वह स्वस्थ हो जाता है जैसे हीरे का खंभा अपने में किसी प्रकार के विकार के बिना ही अपने में प्रतिबिंबित जनता और उसकी चेष्टाओं का आधार होता है वैसे ही आकाश तुल्य उक्त जीव भी सबका आधार हो जाता है मानो संपूर्ण जगत जलों के निगलने से अति तृप्ति को प्राप्त हो जाता है उसके बाह्य इंद्रियों के भोग और मानसिक भोग सब शांत हो जाते हैं वह आदि भौतिक आध्यात्मिक और आदि दैविक संपूर्ण विषयों में स्वीकार और परित्याग दृष्टि से रहित हो जाता है अतएव देह युक्त होने पर भी देह रहित सा संसार में रहने पर भी असंसारी हो जाता है निबड़ पत्थर के हृदय की भाती छिद्र रहित और वस्तुएं भी जिसकी उपमा हो इस प्रकार का वह चैतन्य रूप सूर्य अपने अज्ञान से कल्पित लोकों को आत्माकार वृत्ति से खूब प्रदीप्त हुए अपने प्रकाश से दीप्त करता हुआ भी दृश्य पदार्थों के न होने से ही उनके प्रकाश के अविशय में निविड़ हुए अंधकार रूप पत्थर के सदृश परम अंधकार को प्राप्त हुआ सा हो जाता है उसकी जन्म मरण रूप संसार की दुष्ट लीलाए शांत हो जाती है और आशा रूपी, है हो जाता है। उसका रूपी पिशाच नष्ट हो जाता है और हमारे शरीर रहित होता हुआ भी देहवान रहता है भगवती श्रुति भी कहती है अशरीरम शरीरेश महान्त महान्त व... विभु मत्वा धीरो न धीर नहीं करता यह अर्थ है जैसे महान मेरु पर्वत के किसी एक प्रदेश में फूल में भवरी बैठी रहती है वैसे ही उसके सिर के रोम के अग्रभाग में अर्थात रोम कोटि के तुल्य परिचिन अविद्या के भी अग्रभाग में यह जगत संपत्ति स्थित है चैतन्य घन परमात्मा अपने भीतर कल्पित आकाश में परमाणु चैतन्य घन परमात्मा अपने भीतर कल्पित आकाश में परमाणु परमाणु में हजारों जगतों को स्वयं बनाकर धारण करता है और स्वयं मुन्हे देखता है श्री रामचंद्र जी महामती जीवन मुक्त परमात्मा ही है हर आदि भी नहीं कर सकते उनकी ऐसा ऐसा करने, करने की सामर्थ्य नहीं है सो बात नहीं है किंतु सत्ता से अनंतता अनंतता से और आनंद स्वरूपता से जिससे बढ़कर उत्कृष्ट कोई वस्तु ही नहीं है उस परमात्मा की अपरिच्छिन्नता पारमार्थिक ही है आकाश आदि की तरह द्रष्टापुरुष की शक्ति से कल्पित नहीं है यह भाव है सत्रहवा सर्ग समाप्त